भारतीय व्याख्यान मद्रास अभिनंदन का उत्तर संसार के राष्ट्रों के सम्मुख सदैव दो ही बड़ी समस्याएं रही हैं इनमें से भारत ने सदैव एक का पक्ष ग्रहण किया है तथा अन्य समस्त राष्ट्रों ने दूसरे का पक्ष वह समस्या यह है कि भविष्य में कौन टिक सकेगा क्या कारण है कि एक राष्ट्र जीवित रहता है तथा दूसरा नष्ट हो जाता है जीवन संग्राम में घृणा ठीक सकती है अथवा प्रेम भोग विलास चिरस्थाई है अथवा त्याग भौतिकता ठीक सकती है या आध्यात्मिकता हमारी विचारधारा उसी प्रकार की है जैसी हमारे पूर्वजों की अति प्राचीन प्रागैतिहासिक काल में थी जिस अंधकार में प्राचीन काल तक पौराणिक परंपराएं भी पहुंच नहीं सकती उसी समय हमारे यशस्वी पूर्वजों ने अपनी समस्या के पक्ष का ग्रहण कर लिया और संसार को चुनौती दे दी हमारी समस्या को हल करने का रास्ता है वैराग्य त्याग निर्भीकता तथा प्रेम बस ये ही सब टिकने योग्य हैं जो राष्ट्र इंद्रियों की आसक्ति का त्याग कर देता है वही ठीक सकता है और इसका प्रमाण यह है कि आज हमें इतिहास इस बात की गवाही दे रहा है कि प्रायः प्रत्येक सर्दी में बरसाती कीड़े मकोड़ों की तरह नए राष्ट्रों का उत्थान तथा पतन हो रहा है वे लगभग शून्य से पैदा होते हैं कुछ दिनों तक खुरापात बचाते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं परंतु यह भारत का महान राष्ट्र जिसको अनेकानेक ऐसे दुर्भाग्यों खतरों तथा उथल पुथल की कठिनतम समस्याओं से उलझना पड़ा है जैसा कि संसार के किसी अन्य राष्ट्र को करना नहीं पड़ा आज भी कायम है टीका हुआ है और इसका कारण है सिर्फ वैराग्य तथा त्याग क्योंकि यह स्पष्ट ही है कि बिना त्याग के धर्म रह ही नहीं सकता इसके विपरीत यूरोप एक दूसरी ही समस्या के सुलझाने में लगा हुआ है उसकी समस्या यह है कि एक आदमी अधिक से अधिक कितनी संपत्ति इकट्ठा कर सकता है वह कितनी शक्ति जुटा सकता है भले ही वह ईमानदारी से हो या बेईमानी से नेक से हो या बदनामी से क्रूर निर्दय हृदयहीन प्रतिद्वंद्विता यही यूरोप का नियम रहा है पर हमारा नियम रहा है वर्ण विभाग प्रतिस्पर्धा का नाश प्रतिस्पर्धा के बल को रोकना इसके अत्याचारों को रौन डालना तथा इस रहस्यमय जीवन में, में मानव का पथ शुद्ध एवं सरल बना देना स्वामी जी का भाषण इस प्रकार चल ही रहा था पर इसी बीच जनता को जनता की ऐसी भीड़ उमड़ी कि उनका भाषण सुनना कठिन हो गया इसलिए स्वामी जी ने इतना ही कहकर संक्षेप में अपना भाषण समाप्त कर दिया मित्रों मैं तुम्हारा जोश देखकर बहुत प्रसन्न हूँ यह परम प्रशंसनीय है यह मन यह मत सोचना कि मैं तुम्हारे इस भाव को देखकर नाराज़ हूँ बल्कि मैं तो खुश हूँ बहुत खुश हूँ बस ऐसा ही अदम में उत्साह चाहिए ऐसा ही जोश हो सिर्फ़ इतना ही है कि इसी इसे चिरस्थाई रखना इसे बनाए रखना इस आग को बुझ मत जाने देना हमें भारत में बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं इसके लिए मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है ठीक है ऐसा ही जोश चाहिए अच्छा अब इस सभा को जारी रखना असंभव प्रतीत होता है तुम्हारे सदैव व्यवहार तथा जोशीले स्वागत के लिए मैं तुम्हें अनेक धन्यवाद देता हूँ किसी दूसरे मौके पर शांति में हम तुम फिर कुछ और बातचीत तथा विचार विनमय करेंगे मित्रों अभी के लिए नमस्ते चूँकि तुम लोगों की भीड़ चारों ओर है और चारों ओर घूम व्याख्यान देना असंभव है इसलिए इस समय तुम लोग केवल मुझे देखकर ही संतुष्ट हो जाओ अपना विस्तृत व्याख्यान मैं फिर किसी दूसरे अवसर पर दूंगा। तुम्हारे उत्साहपूर्ण स्वागत के लिए पुनः धन्यवाद